शिवानंद स्मृति संग्रह श्रद्धांजलि स्वामी पुण्यानंद अपने मेदिनीपुर के कर्म जीवन की बात पर मैं पुनः आता हूँ वहाँ रहते समय एक बार मुझे प्रवर मलेरिया ज्वर हो गया था मिशन के उस समय के कर्म सचिव स्वामी शुद्धानंद जी की आज्ञा से मुझे चिकित्सा के लिए कलकत्ता आना पड़ा पहले अद्वित आश्रम में और बाद में उद्बोधन कार्यालय में, में मेरी चिकित्सा हुई शरीर उस समय एकदम सूख गया था स्वास्थ्य प्रायः टूट चुका था हल्की खिचड़ी भी हजम नहीं होती थी ऐसी अवस्था में काली पूजा के दूसरे दिन मैं मठ में आया प्रणाम करते ही महापुरुष महाराज ने मेरे रोग के विषय में पूछा मेरा शरीर और मन उस समय बहुत ही दुर्बल था निराशा ने मुझे एकदम दबा लिया था मेरी बात से भी उस निराशा का भाव प्रकट हुआ था किंतु उन्होंने साथ ही साथ अत्यंत स्नेह से कहा ऐसा डर क्यों गया निराश होने का क्या है उसके बाद उन्होंने पूछा तुम उद्बोधन कार्यालय में किस कमरे में रहते हो मैंने उत्तर दिया प्रवेश पथ की दाहिनी ओर के छोटे कमरे में रहता हूँ उन्होंने कहा अच्छा है ऊपर खाट पर मांस होती है और तुम ठीक उनके नीचे हो कोई डर नहीं जाओ नीचे जाओ रात को काली पूजा हुई थी प्रसाद में जाकर महाप्रसाद खा लो मैं डर गया मामूली खिचड़ी हजम नहीं होती बासी खिचड़ी और महाप्रसाद खाने से क्या अवस्था होगी उन्होंने यह समझ कर दृढ़ता के साथ कहा जा माँ का प्रसाद खा ले कुछ नहीं होगा एक तो गुरु का आदेश उस पर अपना भी कुछ लोभ था ही इस कारण प्रसाद पा लिया और भोजन भी कुछ अधिक ही हुआ किंतु विचित्र बात है कि उस दिन तीसरे पर ज्वर नहीं आया और पेट में भी कुछ गड़बड़ी नहीं हुई पिछले कुछ दिनों तक रोज ही तीसरे पर मुझे ज्वर आता था पेट में अम्ल भी होता था इसके कुछ दिनों के अनंतर मठ में जाकर मैंने उन्हें इस घटना के बारे में बताया था उन्होंने हंसकर उत्तर दिया था क्यों मैं जानता था कि कुछ न होगा माँ ऊपर के कमरे में है और हम नीचे हैं मैं जानता था कि तू अच्छा हो जाएगा उस दिन भी उन्होंने बात के प्रसंग में कहा तू पूरी चला जा पूरी से हवा बदल कर आना चक्र तीर्थ में विजय गोपाल ने आश्रम बनाया है वहाँ श्री ठाकुर की प्रतीक्षा करने के लिए उसने मुझे अनुरोध किया है किंतु मैं कैसे जाऊं? विजय गोपाल के व्यवहार से वे लोग बहुत अप्रसन्न हो गए हैं वे भुवनेश्वर से नहीं जाएंगे तू जा वह जो काक पर श्री ठाकुर की फोटो रखी है उसे ले जाकर मेरे नाम से वहां के सिंहासन पर बिठा देना उसी से काम चल जाएगा मैं चुपचाप खड़ा था सोच रहा था कि मेरे पास तो रुपया नहीं है कैसे जाऊँगा उन्होंने तत्न समझ कहा द्विजन से कहो आने जाने का खर्च वे देगा इतनी दया इतनी करुणा कभी किसी कारण मैंने कभी पाई थी नहीं कभी नहीं पाई थी मेरे छोटे से जीवन में स्वामी शिवानंद महाराज का आशीर्वाद और करुणा ही अक्षय संपद है उसकी तुलना नहीं है अंत नहीं है किंतु वह बात इस समय नहीं मैं पूरी की आश्रम प्रतिष्ठा की बात कह रहा था ठीक समय पर मैं पूरी आश्रम के द्वारोद्घाटन के समय वहां पहुंच गया था याद है कि संध्या के आरती के समय गौरी माँ अपने दल बल के साथ आश्रम में उपस्थित हुई थी और मैंने एक कीर्तन का पद गाकर सुनाया था जो इस प्रकार है जाके देख ले पराण नेचे उठे हरे नाम आपने फोटे अमन मनेर मानुष मिले कही अर्थात जिसे देखने पर हृदय नाच उठता है और श्रीहरि का नाम मुँह से अपने आप निकल आता है वैसा प्रेमिक व्यक्ति कहाँ मिलता है इस संगीत को सुनकर वृद्धा तपस्विनी ने मुझे हृदय खोलकर आशीर्वाद दिया था उन्नीस सौ ईस्वी के मध्य भाग में रंगुन शिवाश्रम में जाने का मुझे आदेश हुआ स्वामी श्यामानंद जी से धीरे धीरे वहाँ के सारे काम का समझ अधूर भविष्य में मुझे ही उस सेवाश्रम का भार प्राप्त करनी होना होगा यही आदेश था इससे पहले मैंने बंगाल से बाहर के किसी केंद्र में कभी काम नहीं किया था अंग्रेजी में बातचीत करने का अभ्यास भी नहीं था इस कारण कुछ भय और कुछ संदेह मन में उत्पन्न हो रहा था महापुरुष महाराज की शारीरिक अवस्था भी उस समय क्रमशः अवनति के ओर थी अतः उन्हें छोड़कर जाने में भी मन आगे नहीं बढ़ता था इस कारण जहाज पर सवार होने के पूर्व दिन संध्या समय उनके पास जाकर मैं पड़ा था उन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्ण स्वर्ण से पूछा रो क्यों रहा है मैंने उत्तर दिया था महाराज महाराज फिर आपसे भेंट होगी या नहीं मैं नहीं जानता इतने बड़े केंद्र का भार लेकर विदेश जाने से भी मुझे डर लगता है उन्होंने प्यार से कहा यह क्या बात है डर क्या है क्या काम तू करेगा तेरे भीतर से ठाकुर काम करेंगे और तू मेरे इस शरीर की बात कहता है क्या यह शरीर ही सब कुछ है मेरा आशीर्वाद हर समय रहेगा शरीर रहने से भी रहेगा रहेगा और न रहने से भी रहेगा यदि श्री ठाकुर की इच्छा हो तो भेंट भी हो जाएगी इतना कहकर पास के एक सेवक मती महाराज से उन्होंने कहा एक अच्छा वस्त्र और एक सिल्क का कुर्ता इतें दो रंगून आश्रम की एक मोटर गाड़ी है सिल्क का कुर्ता पहनकर यह मोटर में चढ़ेगा इतना प्यारा इतना स्नेह जिसकी बात मैंने पहले बताई है उसका उल्लेख जीवन भर करने से भी समाप्त नहीं होगा इस स्नेह प्यार ने ही मुझे अपने स्वजनों के सैकड़ों बंधनों से मुक्त कर दिया था इसके बाद मैं ही रंगून चला गया इसके अनंतर जब मैं उस, उस उनके पास लौटा तब उन्हें लकवा मार गया था रंगून से लौटने के दिन की बात याद आती है मेरे परम मित्र स्वामी विमुक्तानंद भी, भी उसी दिन मैसूर से मठ में लौट आए थे हम दोनों तीसरे पर एक साथ उनका दर्शन करने के लिए पहुँचे सेवकों ने हमें सावधान कर दिया था कि किसी प्रकार के भाव का आवेग प्रकट न किया जाए किंतु जब हमने उन स्नेह में पिता गुरु जीवन पथ के परम सहायक को पक्षाघात ग्रस्त होकर सैया पर पड़े हुए देखा और उनकी वाचा भी बंद थी तो हम दोनों एकाएक रो पड़े हमारी रुलाई उन्होंने देख ली थी उनका हृदय करुणा से बिगड़ित हो गया हमारी और एकटक देखते हुए इशारे से मानो उन्होंने कहा रो मत डर क्या है मैं हूँ और कहूँ रहूँगा इसके बाद मैं फिर रंगून चला गया किंतु अनिवार्य शारीरिक कारणों से मुझे उन्नीस ईस्वी में मठ में लौट आकर कई मास तक रहना पड़ा इसी समय महापुरुष महाराज के महाप्रस्थान का दिन भी उपस्थित हुआ उस दिन की बात ही अब बताता हूँ उसी दिन उनकी औसत लाने के लिए मुझे कलकत्ता जाना पड़ा यथा संभव मैं शीघ्र ही लौट आया था किंतु तब तक प्रायः सब समाप्त हो चुका था वह अमरधाम चल चुके थे लौट जाने पर सीढ़ी के नीचे खड़े होते ही सुनाई पड़ा कि साधु लोग एक साथ श्री ठाकुर का नाम ले रहे हैं और सतीनाथ महाराज करुण कर्ण से गा रहे हैं काली नामे गंडी दिए आमी आछरे दाड़ाए अर्थात मैं अपने चारों ओर मां काली के नाम की रेखा खींच कर खड़ा हूँ आशा यह कि इस सीमा के भीतर यमराज का दूत नहीं आ सकेगा काली नाम की ऐसी ही महिमा है ऊपर चढ़ने की शक्ति नहीं थी सीढ़ी के एक ओर खड़ा होकर मैं रो रहा था सोचने लगा जीवन के परमाश्रय चले गए इसके बाद किसके पास जाऊँगा किसके सामने खड़ा रहूंगा? गंगेशानंद स्वामी उस समय नीचे उतर रहे थे मुझे रोते देखकर अत्यंत स्नेह से मेरे गाल में उंगली का स्पर्श कर उन्होंने कहा क्यों मैंने कहा था ना कि रंगून मत जाना जहाँ रहकर महापुरुष जी की सेवा करना उस समय नहीं माना अब रोने से क्या होगा याद आता है कि इसके बाद मैं भीड़ ढकेलते हुए ऊपर पहुँचता था कमरे में लोग भरे हुए थे उन्हीं के श्री चरण कमल की छाती में लेकर मन में प्रार्थना कर रहा था प्रभु जिसे तुम पताका देते हो उसे वहन करने की शक्ति भी तुम ही देते हो और भी कहा था हे hey, परमाश्रय तुम तुमसे मैंने केवल दान ही लिया है कभी कोई प्रतिदान नहीं दे सका इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करना इसके अतिरिक्त और कोई विशेष बात याद नहीं आती तो भी इतना याद आता है वह करुण दृश्य जिसमें अगणित भक्त नरनारियों की आर्थ वेदना प्रतिक्षण उत्थित हो रही थी और ऊर्ध आकाश में विलीन होती जा रही थी और भी याद आती है गंगा तट पर धीर वायु प्रवाह के भीतर तथा स्तब्ध आकाश के नीचे महापुरुष महाराज की महायात्रा के अतुलनीय दृश्य की ही साक्षी शोकाहत विपुल जनता जिसमें मैं भी एक था इसके अनंतर अनेक दिन बीत गए परम पूजनी महापुरुष महाराज के अलौकिक स्नेह प्यार की छत्र छाया के आश्रय में जीवन के अनेक सुख दुखों की सरलता कुटिलता का अतिक्रमण कर आज मैं जीवन के अपराह में पहुंच गया हूं। अब भी बीच बीच में जब उनकी अपूर्व सुंदर मूर्ति याद आती है जब उनका सस्नेह आशीर्वाद कानों में ध्वनित होता है तभी प्रतीत होता है कि कर्म मिथ्या है बाहरी कोलाहल यश ख्याति सभी मिथ्या है केवल सत्य है उनकी करुणा और अक्षय अच्छा है केवल उनका कल्याण कोमल स्पर्श इस इसलिए आज उनकी पुण्य स्मृति के उद्देश्य से अपने समस्त हृदय को दोनों हाथों से अर्घ रूप निवेदित करके मैं कृतकार्य और कृतार्थ हो रहा हूँ गुरु ब्रह्मा गुरुर्ष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः।